वा हिदृढ़ यज्ञ अस्तादोक्त अवरम येषु कर्म एक अभिनति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा कहते हैं कि भक्षेप विचार हो गया था एते दृढ़ ज्ञान रहित वन के कारण जिनमें अवरम येषु कर्म शु जिनमें आवरम कर्म और निकृष्ट कर्म गया है वे क्या है अष्टादोत्तम सोलर तिक्तमान और यजमान पत्नी ऐसे अठारह के साधन वे कैसे है वो अस्थिरा मैंने अस्थिरा एवं प्लवा मान नश्वर बदलाए गए हैं जो लेकिन मूड है आगे में प्रमुढ़ आएगा यहां मुड़ कह रहे आगे प्रमूढ़ भी कह देंगे और ज्यादा खराब लो प्रमूढ़ का मतलब इसमें श्लोक में मूढ़ आएगा अगले श्लोक में भी मूढ़ा आएगा आठवें मंत्र में भी मुढ़ा ही है तो इसीलिए विचार आगे जब प्रमुढ़ आएगा एक श्रेय इसी को मूढ़ लो क्या मानते हैं यही श्रेय है यही श्रे मोक्ष है ऐसे मान करके अभिनंदन थी ते वे लोग पुनरेवापी जरा मृत्यु पुनः पुनः जरा मृत्यु को प्राप्त करते यद्यपि ये आस्था शुक्म कह दिया अठारह करके लेकिन पूर्व मंत्र में जो गिनाया गया तो उसमें अतिथि पूजन बताया था और वैश्वेवा भी बता दिया था ना वहाँ यहाँ चौथे मंत्र में चौथा मंत्र में आता था ना अग्निहोत्र आदर्श ये चौथे में तीसरे अग्निहोत्र आदर्शम अपर्णमासम अचात्रमासम इत्यादियों में, में केवल वैदिक कर्म नहीं है साथ वहां अतिथि वर्जितम कह करके अतिथि पूजा भी लिया हुआ है और अवैश भी लिया जो भी कर्म नहीं है वहां ऋतु की जरूरत भी नहीं अतिथि पूजन में ऋतु की जरूरत नहीं है पूजा पंडितों में क्या जरूरत थे अतिथि की सेवा और वैश्वे में भी कोई जरूरत नहीं था इसलिए समझना यहां यह वैदिक कर्मों के विशेष कह दिया गया है किंतु साथ में आपने उन शास्त्रीय अन्य कर्मों को लेना है जिसमें ऋतु की अपेक्षा नहीं है सगल कर्मों को यहाँ उपलक्षण किया गया है ऐसे समझना नहीं तो को लेकर के क्रांति हो गए वही भी कर्मों के लिए बात कही जा रही है तो अन्य कर्मों के लिए नहीं ये बात नहीं जिससे तीसरे मंत्र में जैसा आपने देखा अन्यों को भी ग्रहण किया है वो सर यहाँ पर भी अष्टादोत्तम यह अन्य कर्मों को भी लेना जिसमें अष्टादश की पेशा नहीं है किंतु ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो बहुत सारे स्रोत याद है जिसमें चार पंडितों की जरूरत है किसमें पांच की किसमें आठ की है किसमें सोलह की है किसमें पच्चीस भी है न्यून आदि सारी संख्याओं को संकेत कर दिया मात्र से यहाँ ऋतु की सगल प्रकार के जो कर्म है वो संग्रह करने के लिए उपलक्षण समझना है इस शब्द को अष्टादशोत्तम मूढ़ा यहां मूढ़ा कहने के कारण से ये भी समझना है आपने कि ये आगे प्रमूढ़ हो जाएंगे तो यहां जो हम लेंगे इसलिए सब प्रकार के कर्मों करने वाले सौ कर्मों को क्या स्वाध्याय भी केवल कर्म कर वो भी आ जाता है इसमें क्यों भी कर्म अध्याय भी एक कर्म है और उस कर्म को करने वाला भी ईश्वर इसमें स्वाध्याय से ही हमको मोक्ष मिलेगा सोचेगा तो वो भी गलत है भी आ जाता है। से लिए में आ भाषा का अर्ण कर ज्ञान रहितम्ञाना उपासना रही था। अब आगे तीन चार मंत्रों में जहां जहां ज्ञान शब्द आएगा उपासना लेना है उपासना रही कर्मो फलम बस इतनी ही फल वाली दिखाना चाह रहे अविद्या काम कार्यम अविद्या कामना के कारण संपादित कार्य इतनी है अतो आसारम दुख मूलम थे इसलिए यह कर्म का फल अत्यंत परिच्छि होने के नाते यह फल आसार है है ऐसा कहते हुए एक तरह से कर्म की केवल कर्म की निंदा करने के लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है मने विनाश करता। ये जो है विनाशी हैं। क्यों विनाशी है, क्यों विनाशी है? क्यों विनाशी है? क्यों अस्थिर। कौन चीज अस्थिर है यज्ञ रूपा यज्ञ रूपाणी ये रूपा रूपाणि रूपा। मनर्तक को संपादन करने वाले को संपादन कौन करता है? वे आगे कर जशा। अस्टादश संख्या पत्नी ये अश्टा जशा। अश्टा जशां। अस्टा जशां। अस्टा जशां। अस्टा उसके अष्टाद अष्टाद अष्टादश अष्टा संख्या का है, अष्टाद है संख्या जिसका ऐसी समूह कौन है वो सोलह आश्रम कर्म उत्तम इन्हीं को आश्रय करके किया कर्म को यहाँ गया है कथितम शास्त्रेण शास्त्र के द्वारा कहा गया है मंत्र में विभाजन समझना पद भाज अष्टाद अलग पद है उत्तम है यज्ञ रूपा दृढ़ अष्टाद अलग उक्तम नहीं तो सब बहुवचन कर दिया और यहां उसका कैसे होगा तो उक्तम एक करेंगे इसे वो उसके साथ जोड़ेगा इसलिए अलग ले लिया का व्याख्या कर दिए आश्रम कर्म उक्तम इनको आश्रित करने करके किए जाने कर्म को कह दिया गया है शास्त्र के द्वारा कथित जिन में जिन कर्मों में अष्टाद अवरम केवलम ज्ञान कर्म इन अष्टादश इन लोग मिलकर के जिस कर्म को करते हैं उस कर्म में अवरमे निकृष्ट केवलम केवल का मतलब क्या ज्ञान उपासना रहित कर्म उपासना रहित तो केवल कर्म कर रहे हैं अतः तेषा अवर कर्माश्रिया अष्टाशा नाम अदृढ़ होनी चाहिए इसलिए उनके अवर कर्माश्रया नाम ज्ञान केवल तो कर्म को आश्रय कर करने वाले होने से ये अठार लोगों का कर्म कैसा है अध्ये अस्थिर होने के नाते प्लवत्वा विनाशी होने से विनाश हो जाएगा किसके साथ विनाश हो जाएगा? केवल कर्म का नाश तो होता है दिख ही रहा है ना उसको बोलने क्या जरूरत है श्रुति को कर्म तो नष्ट हो ही रहा है करते करते खत्म हो जाती है नए नए कर्म करते रहते हो तब कहते सह फले न तत्म फल के सहित उस फल को शुद्ध करने वाला वह वा कर्म सब नष्ट हो जाता है कर्म भी गया कर्म का फल भी कुंड क्षीरद्यादि नाम तस्थान नाशा है जैसे कुंड का नाश हो गया तो कुंड में रखा हुआ जो बदल रहा वो भी बिखर जाएगा दही है दूध है वो बिखर जाएगा घड़ा फूट गया तो उसमें कुंडत शीराम दूध दही आदि जैसे बिखर जाता है तस्थान जो विद्यमान्त है उनका नाश हो जाता है उसी प्रकार से समझो ये तो एवं जिसलिए ऐसा है श्रेय श्रेह कर्ण ये अभिनंदन थी अभिष्यं थी जिस ऐसा है जो लोग भ्रांति से केवल इस कर्म को श्रेय मैंने श्रेय करणे करण है का साधन ऐसा अभिनंदन थी अभिष्यं थी बड़ा आनंद तो प्रसन्न होते हैं हाँ हमने कर्म कर दिया मेरे को तो मुक्ति हो जाएगी ऐसा जो सोचते हैं कौन अविवेकिनो नो मोड़ अविवे कर्म आस्था रखते हुए तिल कर्म को करने वाले लोग मोटे अत्य जरा मृत्यु जरा मृत्यु इसलिए वे लोग जो है जरा और मृत्यु बुढ़ापूर्वक प्राप्त होने वाला मृत्यु किंचित काल स्वर्गीय सीता पुनरे थोड़े काल तक स्वर्ग में रह करके पुनः लौट करके यहाँ आ जाते हैं भूयोपि गच्छती फिर जाते फिर आते फिर जाते फिर आते चक्कर की चलते रहती है, है अविद्या वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान्य मना पर मूढ़ा अंधे नीयमा यथा अंधा इसी प्रकार कठोर प्रसद में भी मंत्र आ चुकाए पहले अविद्या अविद्याशब्द यहाँ कार्यपरक समझना अवैद्याम इत्यादि कार्ये संघाते अविद्या का कार्य इस संघात में समझे स्कार तदंतरे त मध्यवर्ती उसका उसके भीतर में क्या है अंतकर्ण उस अंतकर्ण में वर्तमान आसक्तता आत्मा अनावेग विकलाव टिपण पूरा समझा दिया है अविद्याम अंतरे अविद्या अविद्याम करते अविद्या का शरीर अविद्यामुनि अस्विन शरीरे, इस शरीर में भी इस शरीर का भीतर में कहा अंतरे इस शरीर का भीतर में कहा अंतकरण में वर्तमान आहंता ममता को लेकर के बैठे हुए लोग हैं अपने आप क्या मानते हैं स्वयं धीरा अपने आप का बड़े लौकिक व्यवहार कुशल मानते हैं धीरा से शास्त्र का आत्मनात्वे नहीं लेना प्रकरण अनुसार है ना धीर का मतलब क्या लौकिक व्यवहार में कुशल और पंडितम शास्त्र व्यवहार में कुशल मन माना ऐसे मानते हैं अपने आप को अपने आप को लौकिक व्यवहार में कुशल और शास्त्रीय व्यवहार में कुशल ऐसा मानते जीरा में दो नंबर टिप्पण है जीवंत लौकिक धीशालीन और पंडिता शास्त्रीय धीशालीन मानते हुए जंघन्य माना परियंत्र मूढ़ा अब को तो सम्मानित और पंडित ऐसे मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे नियम रहता अंधा अंधे से ले जाए गए अंधों के समान जरा अनेक रोग जाल से पीड़ित होते हुए जनघन्य माना यहां यंगंधे बारम्बार हनन अंधा तो सब बनता है जनघन्य माना बारंबार हनन मैंने हिंसा को प्राप्त करना है जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जाल से बारंबार पीड़ित होते हुए और बारम्बारी भटकते रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार जिस एक अंधा, अन्य अंधों को ले जा रहा हो, तो क्या होगा? वो सब कोई कोई गड्ढे में पलट होते रहेगा चोट लगेंगे है नहीं, अंधा अंधे को कैसे ले जाएगा ना, पहले आगे जो चल रहा उसी को दिखा नहीं देता तो पीछे रहने वाले कहा दिखाई देगा तो सब हानी ही प्राप्त करते हैं जैसा वैसे यही हाल समस्त मूढ़ों का है जिस शरीर में विद्यमान को लेकर के आसक्त होकर रहते हैं इस शरीर में ही उन लोगों के दुर्दशा हो जाता है अविद्याम वर्तमान अवेक प्राय भाष कहते हैं वहां ंतक कर विद्यमान अहंता ममता के लिए बैठे वालों का अर्थ क्या अर किया जाए अविवेक प्राय जिनको विवेक ही नहीं है प्राय विवेक नहीं लौकिक विवेक भी वास्तव में नहीं होता उनको स्वार्थ से अंधे हो जाते हैं और गलत गलत काम कर देते इतने स्वार्थ से जब आदमी कोई भी कार्य करने लग है तो उसे नहीं सोचना चाहिए मैं कार्य कर रहा हे गलत है क्या सही है और बल्कि स्वार्थ के कारण से आपने किए हुए गलत कार्य को सही ठहराने की कोशिश करेगा इस संसार के नहीं कोई भी सब सबका अपनी बात को सही समझेगा मैं ही सही हूँ वही सब ठीक कर रहा हूं और अपनी भ्रांति उसको पहचान में नहीं आती है। जब तक उसके किए कर्मों से वही लपेट में जब तक नहीं आएगा चोट नहीं कहेगा उससे गलत करता सबका यही हाल होता है, और अपने अहंकार इतना रहता है ना अहंकार विवेक होने नहीं देता इसलिए अभी भी दिया कि विवेक होता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं कि से कर रहा हूं हो रहा है मेरे से। धीरा। क्या मानते अपने आपता लौकिक अधीशाली मेरा लौकिक व्यवहार कुशल अपने आप को मानते पंडिता मैंने शास्त्र में भी कुछ अपने आप को मानते हैं शास्त्र बुद्धि वाले हैं वो और लौकिक बुद्धि वाले भी दोनों में दावा करते हैं। मेरे बराबर कोई नहीं है अपने आप को मानते हैं मेरे बराबर कोई नहीं स्वयं पंडिता विदित वेद व्याशी विदित वेद व्या जो जानने योग्य है सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं ऐसे बोलते हैं सब जानता हूं मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं ऐसे मानते हुए आत्मान संभावनता मानते तो मतलब क्या अपने आप में ऐसी विवेक की संभावना को प्रकट करता है शास्त्रीय और की व्यवहार कुशलता के बारे में अपने आप के संभावना को कथन करता है स्वयं एवं स्वयं क्यों कहा मंत्र में उस पर आधिकार स्पष्ट कर देखो तत्वदर्शी उपदेश के अपेक्षा बिना स्व मनोरथे नहीं वैक्सी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं के उपदेश के बिना उसके अपेक्षा के बिना अपने ही से ने सब कुछ जान लिया मुझे किसी की जरूरत नहीं है ऐसी समझने वाला महामूढ़ मुड, महा प्रमूढ़ महामूढ़ पहले तो मूड हो गया है तो महामूढ़ माना जरा, जरा, जरा रोग अनेक अनहन जंघन्य माना की व्याख्या करते भाषाकार जरा रोग आदि अनेको अनर्थ समुदाय से बारंबार अनेक वृगा से पीड़ित होते हो धन्यमाना माना पीड्य मान अतिशयने पीड़ित हो रहे हैं बार बार पीड़ित हो रहे हैं विशेष रूपेण इस संसार के चक्र में भटक रहे हैं। क्यों है? दर्शन वर्जित क्योंकि उनको वास्तविक विवेक दर्शन विवेक ज्ञान नहीं कैसे को दृष्टि नहीं उन लोगों को भी विवेक दृष्टि नहीं है वास्तविक गुरु के द्वारा प्रदत्त एक शास्त्र का विशिष्ट जो विवेक दृष्टि है वो नहीं अपने आप शास्त्र जितना पढ़ लेंगे ना आप तो भी आपको शास्त्र नहीं लगने वाला प्रकांड खोपड़ी वाला है और अपने आप शास्त्र जितना भी पढ़ लेगा तो भी वो शास्त्र समझ नहीं सकता परंपरा से गुरुओं ने गुरु की परंपरा से कौन हमने सुना उन्होंने उनसे सुना उन्होंने उनसे गुरु से सुना तो परंपरा से सुना व्यक्ति ही सही से अर्थ बता सकता है अब जैसे अविद्या कर क्या करेंगे अविद्या करेंगे अविद्या में सप्तम आप सप्तम अर्थ ले लेंगे अविद्या में, में विद्यमान ऐसा कर देंगे आप उसका अर्थ अविद्या का कार्य स्थूल शरीर ऐसा अर्थ कहां से ले लेंगे आप प्रयाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि तो परंपरा से बताया गया टिप्पण करना अपने गुरु परंपरा तो से गोविंद प्रसाद कौन शा क्या अर्थ लेना केवल अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं ले सकता दर्शन वर्चित जैसे अंधा दृष्टिहीन उसी प्रकार से यहाँ बड़े बुद्धिमान होगा शास्त्र बुद्धि विवेक बुद्धि सब कुछ होते भी वह गुरु के बिना का उपदेश का तत्वर्शी के उपदेश की अपेक्षा बिना जो अपने को समझने कोशिश करता है वह भी दृष्टि दृष्टिहीन वह भी विवेक दृष्टिहीन है शास्त्र दृष्टि वह भी अंधा है अंधे नहीं वक्षुष के नहीं बिना रहने वाला जो आदमी के द्वारा नियमाना प्रदर्श्यमान मार्ग जो रास्ता दिखा रहा है वो कैसा है चक्ष जो आगे आगे चल रहा है और बोल रहा है मैं आप लोगों को जो है गांव पहुंचा दूंगा चलो मेरा पीछे, पीछे पीछे बोल रहा है वो आंग से विहीन है ऐसे के पीछे चलने वाले भी निश्चित रूप में आंकस विहीन है यथालोके अंधाक्षरता गर्थ कंट का पतंती तत्प जिस प्रकार आज लोग में देखते हैं ऐसे का अनुसरण करने वाले ऐसे मार्गदर्शन करने वाला एक अंधे का पीछे चलने वाले अन्य जो अंधे होते हैं निश्चित रूपेण गड्ढे में या कांटे भरे पौधों के बीच में झाड़ियों में इधर उधर फंस जाते हैं पतंती गिर जाते हैं चोट लगता अनेक प्रकार का जो है दुख को कष्ट को सहन करना पड़ जाता है ठीक उसी प्रकार से इनका भी हाल है समझो महामोड होगा पहले वाले तो अच्छे हैं तो गुरु परंपरा से सुन सुनकर के कर्म तो कर रहे थे केवल कर्म कांड तो कर रहे थे वो लोग और ये ऐसा नहीं ये तो अपने शरीर में भी तो माना अपना हो रही अहंकार वंकार को लेकर के अपने आप को पढ़ा पंडित तो कोई गुरु से नहीं पढ़ा कर्म को सिखा नहीं कुछ नहीं गुरु परम्परा से मन कर रहा इसलिए वो मूड था ये महामूड और भी इसके लिए एक और मंत्र आ रहा समझाने मंत्रे अत्य मन बात कर्मीण न प्रवेदी राहुरा शिण लोकाश बहुदा बहु वर्तमाना अविद्या में अनेक प्रकार से बहुदा मैं अनेक प्रकार से अविद्या में ही रहने वाले लोग मन शरीर में ही अभिमान करता हुए रहने वाले लोग और क्या मानते हैं बढ़िया शरीर को संभाले हुए हैं हृष्ट और निरोग तब तो न क्या मानते हो व्यय कृतार्थ देव भगवान की बड़ी कृपा है हम पे कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं बिल्कुल स्वस्थ है हड्डे कड्डे हैं इतने में ही अपने को कृतार्थ मानते जीवन सफल हो गया बाला ये अज्ञानी पुरुष लोग, बाला का अज्ञानी पुरुष पुरुष हम सब थे, हो चुके हैं इस प्रकार विमान किया करते हैं क्योंकि के कर्मी लोग कर्म फल संबंधी राग से बुद्धि के प्रतिहत हो जाने कारण तत्व को वे नहीं जानते रागात प्रवेदी रागन होकर कर्म फल संबंधी अनुराग से उनकी बुद्धि क्या है नष्ट प्राय हो चुकी है वे कारण उस कारण उस से अतएव को नहीं जान पाते हैं इसलिए वे लोग आतुराहा कहा वे दुख से पीड़ित होकर कर्म फल के नष्ट हो जाने पर क्या होगा स्वर्ग से वे देवता फेंक देंगे नीचे सामने नीचे गिरे पड़ेंगे छीण लो का मैंने क्षीणलो करें कर्मफल जब खत्म हो जाता है तब ये चयंत है उस पर धड़म से गिरना पड़ता है ये दुर्दशा इन की होती है और यहां इसलिए बाला कह दिया न मूढ़ा न महामूढ़ा करें ये दोनों के लिए सामान्य रूपी ने कह सातवें और आठवें दोनों के बहु प्रकार के कर्मियों को सामान्य रूप में लेकर के कार्य अविद्याम बहुधा बहुप्रकार वर्तमान है हम ही कृदार्थ है हम कृतकृत हो गए जो प्रयोजन है मनुष्य जन्म का वो हमने प्राप्त कर लिया ऐसे का समझ रहे हैं मनमोजी कर्म करने वाला भी और गुरुमुख से शास्त्र सुनकर के कर्म करने वाला दोनों प्रकार के कर्मी कर्म करके संतुष्ट हो जा रहे हैं और समझ रहे हैं बस हो गया हमने तो वैदिक कर्म कर लिया है चाहे गुरुमुख से सुनकर किया चाहे किया जैसा भी किया हम तो, कर चुके हम तो मुक्त हो गए इस प्रकार सेव इस प्रकार से अभिमन्यंती अभिमान करते हैं अभिमानी इस प्रकार से क्या कर रहे हैं अभिमान कर रहे है। बाला अज्ञानी न मोढ़ा बोल रहे हैं न परिमोढ़ा है या महामोढ़ा भी नहीं किन्तु बाला सबको सामान्य रूप ले रहे हैं केवल कर्मियों को अज्ञानी नदि अस्मा देव कर्मिणों न प्रवेदयती जिसलिए ऐसा है कि ये जो कर्मी हैं फिर नहीं जानते क्या नहीं जानते तत्व न जानते कर्म को तो जानते हैं और कर भी रहे हैं किन्तु ये लोग तत्व को नहीं जानते आत्मा को नहीं जानते ब्रह्म को नहीं जानते क्यों नहीं जानते भाई ये भी तो वेद पढ़े हैं हैं ना, जब कर्म कर रहे हैं तो वे पड़े मानना पड़ेगा आप पड़ चाहे आप पढ़ लिए चाहे गुरुमुख से पढ़ पढ़े तो है ना तभी तो, तो कुछ कर रहे हैं तो पढ़े तो जरूर होंगे लेकिन रागात इनके अंदर कर्म फल के प्रति इतनी राग हो गया था इतनी दृढ़ था इन गौ आत्मा परमात्मा के चिंतन कान में गया और से दूसरे कहा नहीं हृदय तक और उनके हृदय के उन को ले रहे हैं ना जो चीज उनके मतलब की है उनका मतलब क्या है कर्म कर्मफलता तो कर्म फल संबंधी कर्म बल प्राप्ति के संबंधी जो साधन है भाव है उन चीजों को ग्रहण कर रहे थे और बाकी जितना भी सुने सुनते भी भी, नहीं सुनते बराबर है तो सुनेगा ध्यान क्यों देगा उन बातों पर जीवन मतलब कि नहीं है तो <laughs> आ, तो है है चुपचाप बैठे करते रहेंगे मजबूरी ना सुनना पड़ता कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा ना गुरुकुल में है एडमिट हो गया है स्कूल में जैसे आजकल के स्कूलों में पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे तो कोर्स तो पढ़नी पड़ती तो है वहां भी परीक्षा देते हो आप लोग क्या करना पड़ता आप कहेंगे विषय को नहीं पढ़ना अच्छा नहीं पढ़ने को कहने से हो जाएगा चाहो ना चाहो पढ़ना तो पड़ेगा ये नकल करने के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है ना कुछ तो पढ़नी पड़ेगी कुछ तो जानना पड़ेगा कहाँ है किस पन्ने में क्या चीजें तब तो नकल कर पाएंगे एक बार देखना तो पड़ेगा आगे पीछे इसे बनारस में तो वो भी जरूरत नहीं है वहां तो क्लासरूम में बता देते हैं अमुक पन्ने से ये प्रश्न का अमुक प्रश्न का अमुक पन्ना से अमुक पन्ना देख देना सब चलता उन्होंने कहा अमुक पन्ना से अमुक पन्ना पन्न के पहले अंतिम लाइन तो पूरा लिख दिया अरे तो प्रश्नोत्तर तो ले गया था उसके पहला लाइन से थोड़े से प्रश्न का जवाब था हाँ कदारे गलती हो गई कल ये तो देखना चाहिए तो उस पन्ने में प्रश्न का जवाब कहां से शुरू हो रहा है पूरा पन्ना का पन्ना उतार दिया क्या दिमाग है कैसे तो जाते परीक्षा और ऐसे भी होते हैं नहीं पता भी नहीं तो आज उनकी परीक्षा कौन सा पेपर है ये भी मालूम नहीं वो परीक्षा हॉल के बाहर में चौक वालों का चौकी लगा रहता है उनसे पूछते हमारा अमुक वर्ष है पूर्व मध्यम वर्ष है आज हमारा परीक्षा है पूछते ऐसे लड़के हमने देखे, उन्हें ये भी मालूम नहीं नहीं तो उनका आज आज उनसे है, ये पर हो है, लोग मतलब गैर घर ले जाएंगे क्या लिखेगा वो आज और फिर पास हो जाते है वो फर्स्ट क्लास में अज्ञानी ना जिसले कहते हैं न जाए तो रागा, कर रागा भी पावा, के कर्म फल है राग निमित कर्मफल के प्रति जो अनुराग उससे अभिभाव निमित्तम उस उनकी बुद्धि जो है ना अभिभूत होगी अभिभवे तत्व ज्ञान योग्यता अभाव योग्यता जो थी उसका अभाव को प्राप्त कर जाए उनकी बुद्धि तेन इस वजह से आतुरा तुरा दुख का से पीड़ित संत दुख से पीड़ित होते हुए क्षीण लोका क्षीण कर्मफला उनको कर्मफल जैसे नष्ट हो जाएगा ऐसे करने कर्म करने वालों का कर्मफल जैसे नष्ट होता तो है क्या होगा स्वर्गलोकार स्वर्गलोक से नीचे गिर जाएंगे एक और मंत्र अंतिम मंत्र कर्मी के लिए केवल कर्मी का के विचार चल रहा है लगभग पहला मंत्र से ही शुरू हो गया था केवल कर्मी का के विचार दस मंत्रों से केवल कर्म का विचार करके निंदा किया जा रहा है अंत में एक से दस तक पूरा और उपासना विशिष्ट कर्म करने वालों के लिए एक ही मंत्र में बोल अगला में। उसके बाद विवेकार्थ वो आ जाएगा काम कर्म विचान बारहवें मंत्र में इष्टापूर्तम्य वरिष्ठ नान्यक्ष प्रमूढ़ नाक पृष्ठे ते सुकृत नतरम वा विशंती इष्टापूर्त मन मान वरिष्ठ इष्ट मन यागा स्रोतर पूर्त कूप वापी तड़ागा वरिष्ठ मनमान परोत्तम साधन पुरुषार्थ के सर्वोत्तम साधन वे इसे क्या करते हैं पुत्र पवत्र आदि में मोहित हुए हैं नान्य श्रेय वेदी प्रमुड़ा विश्रे प्रमुढ़ महामुढ़ से भी आ गई प्रमोड है क्यों प्रमोड है क्योंकि ये लोग जो है पुत्र पौत्र आदि में ही मोहित रह जाते बच्चा होना चाहिए बेटा पालते रहे उसे पोता होना चाहिए पोते को पालते रहते कोई सत्संग ध्यान कोई मतलब नहीं इसलिए कहते हैं वो प्रमूड है वो लोग अन्य वस्तु को अन्य श्रेय अन्य जो श्रेय वस्तु है आत्मा है ब्रह्म है उसका जो साधन तो परम ज्ञान आदि है उसको नवेरी नवेद्यमते बिल्कुल नहीं समझते न सुनना है चाहते अतः वे क्या होंगे उनका नाकस्य पृष्ठ वे स्वर्ग के उच्चतम स्थान में से नाकस्य स्वर्ग का पीठ नाक मैं हिंदी वाला नाक नहीं नाक का पीछे है नाक मने के मन कम न कम अकम कम सुखम कम मने सुखम न कम, ना कम, आकम, ना कम आकम, आकम, ना अकम ना अकम मने असुखम दुखम न अकम न अकमति नाकम नहीं तो आ गया ना मैंने अत्यंत सुखम दी नए द्व आतंतिक सुखों को बताता है अवश्य सुख रूप है ऐसा वो जो स्वर्ग है उस स्वर्ग से उच्चतम स्थान में से अपने कर्म फलों के अनुभव करने के पश्चात सुकृत अनुभूतवा, सुकृत में अपने कर्म जो फल है उसको अनुभव करके ते वे लो लोग इम ये नत्रम वी तो पुनः इस मनुष्य मनुष्यलोक को प्राप्त करते यही इससे भी निकृष्ट निकुष्ट लोकों से में प्रवेश कर जाते हैं मनुष्य लोक में आते हैं इसलिए वर्णन आया है भागवत में कि मनुष्यों को देख के व्यवहार समझ में आया जाएगा तीन ही प्रकार के मनुष्य संसार में स्वर्वलोक से आए हुए मनुष्य नीचे नरकाज लोगों से आए हुए मनुष्य और इसी लोक में जन्म के मर गए जन्म के मर के, के मरने वाले जो तीसरे कोटि के मनुष्य हैं। स्वर्ग से आए मनुष्य बेचरा बहुत अच्छे होते हैं उनका स्वभाव गुण वगैरह अच्छा होता है उनका धर्म भक्ति श्रद्धा कर्म भक्ति विश्वास सब में विश्वास होता है कुछ होता है जो नरक से आते हैं वे ज्यादातर भोगी होते भोग मौज मस्ती करने वाले हैं और यहीं पर जन्मरे मर रहे हैं महाराज अधिकतर छली कपटी बेमान होते, हैं। होते हैं। यही अभ्यास हो गया ना यहाँ का धंधा कैसे चलता है पृथ्वी का बारम्बार ये मर रहे हैं और ऐसी इसकी वासना बन जाती है भयंकर वो छली कपटी बेमान धुरपना सब कुछ और जो सुरक्षा आया हुआ आदमी वो पहचान नहीं पाएगा ठगा जाएगा और जो नरक्ष आदमी उनको ठक्कर दे सकता है वो विक्रूर है ना तुम जितना छलपट बेमानी करो तो क्रूरता में तो सीधा गोली उड़ाते रहे तो बेमानी कर रहे मेरे साथ कहा जाएगा जो उसके आ जाते मटर कटर करने का नरक में गया साधु में भी मिल जाएंगे ऐसे तीनों प्रकार के साधुओं में भी है बारह बारह जन्मने मर रहे ऐसे भी साधु हैं ऐसे साधु है। स्वर्ग के लौटे साधु बने हुए विवेक वैराग्य से नर्क से आए साधु बने हुए दिन रात चौबीस से गाली आ देते हैं नागा वगैरह देवो चौबीस घंटा गाली देते रहते नाम तो भगवान का है नहीं उनके मुंह से हर समाज में हर जगह पर आपको तीनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे इनका वर्णन जो है और ही रहूंगा तो गौ बनेगा कुत्ता बनेगा बिल्ली बनेगा कुछ ही बन सकता स्वर्ग से आने वाला आदमी भी और जो निर्भर स्वर से आया है तो कहा जन्म लेगा किसके यहां रहेगा गाय बन करके नर से आया और गाय बना किसी पुण्य में शायद तो वो कहा जाएगा यही मर मर के जन्म लेता वो गाय बन रहा है वो कहाँ रह जाएगा बना तो गाय वो गाय जो सरकारी डायरी में या के प्राइवेट डायरी में चला जाए और क्या उसको सत्संग सुनने को मिलेगा क्या नफरत सुनने के बाद सिनेमा गाने चलते रहेंगे कोई सुने को गाय और किसी अखाड़े पहुंचे अखाड़े की गौशाला में वो नागे लोग रहेंगे और गालियाँ देते रहेंगे वो गाय बना वहां तो क्यों लोग गाय को गा गया सुनने को मिलेगा और जैसे कैलाश आश्रम या अच्छे को आश्रमों में चला जाए गाय बन के वहां तो उसको सबरे से रुद्रिकम संग सुनने को मिलेगा सुनने को मिलेगा इसे गाय बना पृथ्वी पर लेकिन कहां जाएगा वो बन करके ये निर्णय होता है वो कहां से आ रहे उसको देख के पता लग जाएगा कि ये जरूर गाय सुरक्षा है कोई जीव स्वर्ग प्रपुण्य कर भोग करके लौटा अतिवे ऐसा आश्रम में गया जबरदस्त तो सबरे शाम वेद वेदा सुनने को मिल रहा है उस गोशाला में हम लोग हरिहर आश्रम में थे वहां की गोशाला में जो है सबरे शाम गीता कच्चन टिंग का टेप चलाते थे पहले गोविंद की हालत क्या थी और ये सब बजाने के बाद उनका हालत दूध का स्वाद दूध की मात्रा सब बढ़ गया फर्क स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो गया। साफ गाय प्रसन्न रहती स्वस्थ हो गए दूध की मात्रा बढ़ गई दूध का स्वाद बढ़ गया हर चीज में फर्क दिखा हमने क्या तेल तो काम करना है आपने नौकरों बस स्वच्छता मेंटेन करना गंदगी नहीं होनी चाहिए गोबर गेरा दिन में चार बार उठाओ सफाई रखते और सब ऐसा गीता बिल्कुल बजाते एक गाय थी वहां जिसका नाम था भारती थी वो गाय शरीर छोड़ने लगी दोपहर का समय था तो हम लोग भोजन खाने के बाद जो हमने हम लोग गए इधर ऐसे बीमार बहुत थी तो हमने चलो देखते हैं तो जब गए तो हम लोग देखे बहुत देख बीमार है तो लगता है कभी भी जाने वाली है वास्तव में लगता है उसका समय पहले ही आ चुका था कि क्या वो मर नहीं रही हम लोगों ने मैंने कहा गीता बजाओ और बारहवें अध्याय से शुरू करो तो वो क्या सर बजाओ तो बारवा तेरवा चौदह पंद्रवा अध्याय समाप्त होते होते कमाल है बिल्कुल समाप्त जैसे हुआ सोलवां अध्याय आशा बोले जाता लेकिन तो इसलिए इस ही विशंति का तात्पर्य आप गाय बने घोड़ा बने कुत्ता बने कुछ बने आप बनके के कहां जन्म लेंगे उस पर निर्भर अनुमान कर सकते हैं कल फल भोग करके आया हुआ आकर के पशु बन रहा है या नरक से आया हो करके पशु बन के बैठ रहा, रहा है ये कहा से आकर के बैठ रहा है यह तभी समझ में आती है हीन तरंबा विसंति यागारि श्रौतंग कर्म इष्ट क्या है यागारी स्रौत कर्म इष्ट है पूर्त पूर्त क्या चीज है वापी कुप तड़ाग आदि वापी बहुत बड़ा जो है कुआ बड़े बड़े कुआ को वापी कहते हैं छोटे कुआ को कुप कहते हैं तालाब तड़ाग कहते हैं बहुत बड़ा तालाब कासार कहते हैं संज्ञाएं स्मृति में हुआ। में नहीं। अतिशीलपुर साधन वरिष्ठ प्रधानमंत्री बस यही का साधन है, प्रधान साधन है। इससे बढ़कर पुरुषार्थ और कोई साधन नहीं है ऐसे मानता है चिंतन तो ऐसा चिंतन करते हुए अन्य जो आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधन नवेदयंत न और इससे भिन्न कोई दूसरा आत्मज्ञान नाम का श्रेय का जो साधन है ब्रहिद्या नाम का या मोक्ष का साधन है उसके बारे में नवेदयंती न जानंती प्रमूढ़ा नहीं जानते हैं क्यों वे प्रमूढ़ लोग प्रमोड़ा का मतलब क्या पुत्र पशु बंधु पुत्र पुत्र प्रमत में पशुओं में बंधु आदिओं में प्रमादयुक्त हो गए बुद्धि वाले होने से उनको प्रमुड़ा कर दिया गया प्रमद मोड़ाह तेज इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं इसलिए कर्माश्ञो रख गए वो क्यों कर्म क्या होगा यह लोक का सारा फल मिलेगा जितना सुख मिलेगा में? मिलेगा में ऐसे ऐसे कर्मों को वे करते हैं जिससे उनका पुत्र पौत्र आदि पशु बंधु आदि जितने हैं ये सब बढ़िया ढंग से चलते रहे सुख शांति बना रहे धन दौलत पूरा रहे आनंद से जीते रहे भोग उल्लास के साथ उसके जितना कर्म चाहिए वो कर्म करते हैं और स्वर्ग इसी प्रकार से सुख शांति आनंद वगैरह मिले उस प्रकार वो भोगों के लिए ही वो कर्म किया करते नहीं ना? अनेक विभागों पर ध्वन्य टिप्पणकार गाते हैं नाकस्य पृष्ठे क्यों का नाक स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान स्वर्ग का बीच का स्थान कोई होगा स्वर्ग का निचला कोई स्थान होगा अनेक स्थान होंगे इसका मतलब निश्चित रूपे नाक विभागों पर तो तो न्याय कर्म तारतम्य फल तारतम्यम दृष्टम इसलिए उचित भी है कि कर्म कौन कितना किया उसकी हिसाब से फल में भी तारतम्य तो होनी चाहिए न मान लो कोई अग्निहोत्र किया उसकी आयु भी पचास साल थी पच्चीस साल में मान लो बंदी क्यों क्या पच्चीस साल किया है पच्चीस है पचास तक और उससे आदि मान लो पच्चीस में शुरू करा था लेकिन वो अस्सी साल तक जी गया तो पचास साल कर, कर रहा है ना पचपन साल कर रहा है वो और कोई सौ साल जी जाए तो वो तो पचहत्तर साल करेगा तो जो जितना कर्म कर रहा है जितना जी रहा है उसे जितना कर्म कर रहा है कर्म में, में और किस तार्वालिटी का कर्म कर रहा है उत्कृष्ट कर्म कर रहा है क्या जिसे बहुत मेहनत है बहुत दिनों धन लगने, लगने वाला है बहुत ब्राह्मणों को रखना पड़ रहा है बहुत अन्दान आदि करना पड़ता है ऐसे उत्कृष्ट कर रहा है ये छोटे छोटे घर में चुप चुप चुप करके छोटा छोटा कर्म कर दिया जिसे पंडित को बुला ना पड़े ना कुछ देना पड़े ना कुछ करना पड़े या को बस पूजा वगैरह कर दिया जनसेवा में और कोई बड़ा कर्म भी नहीं रहा तो इस पर होता है। कर्म की तारतम्यता आधार पर स्वर्ग में जाने के हो जाने के बाद मिलने वाले फल की तारम भी है अतः स्वर्ग में भी मध्य उत्कृष्ट निकृष्ट सब स्थान भेद मानना पड़ेगा जैसे इंद्रिस राजा हो गया बाकी कोई मंत्री है कोई गुरु है वा वृहस्पति कोई कुछ पद को प्राप्त है कोई कुछ पद को प्राप्त है कोई चपरासी होगा है नहीं कोई वाल वा हो जाएगा कोई कुछ हो जाएगा सुग्रदे भोगतने अनुभूत उस भोगायतन में अपने कर्मों को अनुभूय अनुभव करके क्या अनुभव वहां पर कर्म फल हम कर्म फल को भोग करके पुनः इमाम मानुषम या कि पुनः मानुषम शरीर इस, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा अथवा अस्मादपि वा इससे भी और घटिया शरीर में भी जा सकता है निर्भर होता है ना कर्म शेष कितनी है भास्कर साफ लिख रहे हैं तिरंग नर का लक्षण यथा कर्म शेषम विशंति ये भी है स्वर शरीर ला नरक में जला जाएगा ये भी भी नरक आदि लक्षण इसका हिसाब ने कह दिया कि निर्भर होता है सब कर्म शेष क्या जो है जब वहां से निकलते हैं वक्त पाप कर्म ज्यादा शेष रह गया तो वो नीचे जाएगा यदि पाप कर्म पाप और पुण्य दोनों मिश्र रह गया तो मनुष्य लोगों में आ ना मनुष्य लोग में पुण्य पाप लगभग लगभग बराबर जैसा हो वो ही आते हैं बचपन से संस्कार मिलती है तो अच्छे रास्ते में जाएगा और अच्छे संस्कार नहीं मिले तो बस बाद लपेट में आ जाएगा उल्टा पलटा इसलिए हमने देखा अमीर लोग जो ना खानदानी अमीर लोग वो अपने बच्चों को बड़े पूजा पाठ का संस्कार देते भले बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे सब कुछ करेंगे इन बच्चों को नहीं बिल्कुल रोज तुमको पूजा करना है अमुक चालीसा का पाठ करो ये करो वो करो करवाते जो खानदानी जो आदि अरबपति करोड़पतिहा उड़ाने में लगा रहता है और बेटा बूटी भी सब पीने वाले हो जाते हैं सिगरेट बिगरेट दारू पीने वाले हो जाते और खानदानी में आपको कभी नहीं मिलेगा उनका लड़का हो बिल्कुल नहीं पुट नहीं, होते। होते जब कभी देखे नहीं, आज मिल गया किस के पुण के पुण्य कारण से, वो गड़ वो गड़बड़ करते समाज के लिए घातक भी होते। जो लड़कियां बन गए हैं ये घातक होते रह जाए, जाए कर्मशेष तो नीचे जाएगा वो नर्क में भी यथा कर्मशेष जैसा ऐसा कर्म बचा हुआ है उसके आधार पर वो जाते हैं समझो इस प्रकार से केवल कर्मियों का फल और उसके अनित्यता आदि का वर्णन कर दिया वैराग्य सिद्धि के लिए और अब एक मंत्र के द्वारा सगुण ब्रह्म ज्ञान सहित आश्रम कर्म को करने वालों का जो फल है वह भी संसार के अंतर्गति है वह भी अनित्य ही है ये दिखाना है अभी है। माने सगुण ब्रह्म उपासना चित्री उपासना उपासना विशिष्ट कर्म करते हैं या केवल उपासना करते हैं ऐसे लोग जो फल प्राप्त करते हैं वो भी क्या प्राप्त करें अधिक से अधिक और वहां से भी उनका लौटने की संभावना ज्यादा है अतव वह अभी संसार विशेष फल है यह बात को दिखाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है तप ये ही शांता विद्वांसो भच्चर सूर्यद्वारण ते विरज प्रयामृत सपुरशो हिमा सपुर से तपसा अपने अपने आश्रम के कर्म आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास्रम ब्रह्मचर्या आश्रम वाला जो जिसका जैसा कर्म है उन कर्मों को तप शब्द से लेना है और श्रद्धाश्वर से उपासना श्रद्धा शब्द से आस्थित बुद्धि नहीं उपासना भाष्यकार कहेंगे स्वाश्रमित कर्म तप और श्रद्धा से हृणगर्भादी की उपासना और इसीलिए उपवसंती अरण्य ने अपंती अरण्य में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को ले लिया शांता विद्वांसा उपासना करने वाले गृहस्थों को ले लिया केवल कर्मी गृहस्थ पे चुका है और अब उपासना करने वाले गृहस्तों को ले रहे उपासक गृहस्थों को यहां लिया जा रहा है यहां विद्वांसा में जो विद्या है विद्यावान है ना विद्वांसक अर्थ कहता विद्या उपासना वाले हैं जो उनको विद्या विद्वान कहेंगे मतलब नहीं है का मतलब है विद्या उपासना उपासना करने वाले ऐसे गृहस्थों को लिया जाएगा विद्वांस शब्द से उपासक गृहस्ता ऐसा समझो क्यों आपने ऐसे कर दिया अर्थ निर्भर होता विशेषण के आधार पर विशेषण क्या दिया शांता यह विशेषण ज्ञापन करता है वह उपकरण ग्राम को नियंत्रण में रख चुके उनके कर्ण ग्राम भोग में नहीं है इतनी ज्यादा उपासना कर रहे हैं इंद्रिय भोग इंद्रीय लोलुपता नहीं है निश्चित रूप में ऐसा जो ग्रस्त होगा वो उपासक होगा तो केवल कर्मी होता है वह भी इंद्रिय भोग के पीछे भागते रहता है लेकिन यह केवल कर्मी नहीं है यह ज्ञापन करने के लिए विशेषण दिया शांता विद्वान सौ तो पहला वाला प्रश्न ले लिया दूसरे उपास ग्रस्तों को ले लिया और तीसरे में भयचर्या संयासियों को ले लिया ये तीन लोग होते कर्म उपासना के अधिकारी सामान्य रूपेण इसलिए ले लिया गया ऐसे ब्रह्मचारियों को भी ले सकते उपवसंत अरण्य शब्द से अरण्यों में गुरुकुलवा करते थे वहां रहते थे और अपना ब्रह्मचर्य आसन के अनुकूल कर्मों को करते थे और उस कर्म में जो भी अंग अंगनाएं हैं जो उनके अधिकार में आता है उन उपासनाओं को भी, भी करते थे इसलिए वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को भी उपवसन के अरण्य सबसे लिया जा सकता है ऐसा जो उपासना विशिष्ट कर्म या केवल उपासना को करने वाले ये चारों आश्रम के लोग कोई भी हो ब्रह्मचर्य आश्रम वाला ग्रस्त आश्रम वाणा प्रस्तुत सन्यासी ये कहा जाएंगे और कैसे जाएंगे उनका पहले रास्ता पद सूर्य द्वार वे लोग जो है सूर्य के द्वार सूर्य द्वार से उत्तरायण मार्ग से कहने का मतलब उत्तरायण मार्ग से वे जाएंगे कैसे कैसे चल जाएंगे इसे विरजा क्योंकि पुण्य पाप से विमुक्त होकर के वे उत्तरायण मार्ग से प्रयाती जाया करते हैं वहां चले जाते हैं जहा यहां जाते जहा अमृत पुरुष हो ही आत्मा जिस सत्यलोक आदि में वह अमृतमय और अव्य स्वरूप वाला आत्मा जो पुरुष है वह रहता है कौन है पुरुष हिरण्य गर्भ रहता है जिस ब्रह्मलोक में हिरण्य गर्भ रहता है वहां यह लोग पहुंच जाते हैं तेनाली में लोक में गए हुए है ना जो गए हुए हैं निश्चित से उनको आना ही पड़ जाएगा गति वाले है ना आ गति जरूर रहेगी ये पुनस्त विपरीत भाष्यकार कहते हैं जो पूर्व मंत्र में आए हैं ठीक उनको विपरीत उनके विपरीत का मतलब पूर्व मंत्रों तक कौन आया थे विचार किसका चल रहा था केवल कर्मी केवल कर्मी कर्मी नहीं बोलने का केवल कर्मी अभी तक एक से दस तक केवल कर्म को लिया गया और अब केवल उपासक को भी लेंगे और साथ साथ उपासना विशेष कर्म करने वाले उनको लिया इसे कहते हैं मतलब उपासना युक्त चले बोल चुका हूं किस प्रकरण में ज्ञान शक्ति क्या लेना है उपासना जब तक ब्रह्म विद्या प्रकरण आगे शुरू होगा वान प्रस्तास रचा प श्रद्धे ही कौन है वो लोग और सन्यासी लोग क्या कर रहे हैं वो ज्ञान युक्त उपासना युक्त है वो, है वो इन कैसे रह रहे केवल उपासना कर रहे हैं क्या कहने नहीं केवल उपासना नहीं कर रहे हैं वो किंतु तप श्रद्धे ही यशन क्योंकि वे लोग तप कर रहे हैं और श्रद्धा कर रहे हैं तप करने का मतलब क्या यहां स्व आश्रम वि कर्म अपने आश्रम के लिए विहित जो कर्म था उनका नाम कर्म और श्रद्धा श्री क्या लेना हिरण्य गर्भाद विषया विद्या हिरण्य गर्भाद विषय की जो उपासनाएं उनको लेना ते श्रद्धे उन दोनों का नाम तपश्रद्धा उनको करते हुए उपवसंती सेवन थे त्य उनका सेवन करते हुए अरण्य वर्तमान अरण्य में रहते हैं अरण्ये वर्तमान सन्द मने अरअ्य अरण्य करते भी है एकदम अरण्य में चंगल में रहते हैं एकांत में रहते हैं या अन्य टीकाकार कर अरण्य कर क्या कर रहे हैं स्त्री जन असंकीर्ण संकीर्ण दे, असंकीर्ण असंकी देशे स्त्री आदि रहित देश ऐसा करते हैं। स्त्री चन्न संकुल चित न तपो अनुकूलम स्त्री आदि जहां पर रहते हैं वह तप के अनुकूल नहीं है वन में स्त्री चन्न संकुल चित न तपो अनुकुलम अतो स्त्री जन असंकीर्णम कर दिया स्त्री और जन जन्म जनता जितना ज्यादा भीड़ होगी भी, वहां पर क्या तप करेगा आदमी किधर से कोई आ रहा है उधर से कोई भट, भट भट होते रह देखते रहे क्या हो रहा है कहां घटपट हो रहा है देकर रहना पड़ जाएगा डिस्टर्बेंस होता है ना उसमें बैठेगा कहां से वो, शांति से। इसलिए कहते हैं स्त्री और जन से दूसरा तो परंपरा से जो से ही बात आते हैं की ते ते अरन्य। अरन्य। नाम की दो नदियां अरा नाम की एक नदी दूसरी न्याय नाम की नदी टीका में नहीं है ढूंढो मत। अरण नाम की एक नदी है और नाम की नदी है ये दो नदियां रहती हैं ब्रह्मलोक में वे दो नदियां हैं जिसमें उसका नाम अरण्य तो वो ब्रह्मलोक उस ब्रह्मलोक में अरण्य मतलब ब्रह्मलोक में का अर्थात क्या होगा वर्तमान आसंत कैसे घटेगा यहाँ उपासना कर दो मैंने ब्रह्म को लक्षित करते हुए उपासना करते रहने वाले लोग ऐसा है